श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकमें उल्लिखिता स्थान परचय तीर्थनी तथा अन्यानी स्थानीय आटपुर ग्राम से भूस्वामी श्रीराम प्रसाद मित्र महोदय कलिकता झामापुक्रे एक पिरीक्रीतभवने निवसती स्म तस् ठीपाशुतराष्टादशतमें कृषिवर्षे श्री श्री प्रभु तस्ग्रज रामकुम् चतुष्पाठ्याति स्म तथा मित्र मित्रमहाशये प्रायाश पदम कौती स्म मित्रमहाशय से पुत्र श्रीकालचरण अर्थ कालु तथा श्रीमदुमाचरण अर्थ भूलुती सहतस्य विशेष विशेषपरचय तथा निबिड संबंध अभवं तस्मा चुपंचाशद अठादशवर्षे प्राय दुर्गापूजाया निमंत्रिता सन् गाधर आट्पुर जगाम एक ग्राम से पार्शवर्तिनो ग्राम से नाम तड़ा की अतः तड़ा आट्पुरुच्य स्म बाबूराम पावनी काले स्वामी प्रेमंद यदा श्री श्री तदा तड़ा पूरे स्री प्रभु प्रथम तो दक्षिणेशरे साक्षात्तवा तदा तस्था आटपुर की ज्ञाता श्री प्रभु तम अवदत तरीक देश सकद जयराम वाटी श्री श्रीमा श्या जन्मस्थन विष्णुपुरलस्थानक क्रोच दूरत आमोदर नदस्य न्शत अय ग्राम अवस्थित कलिका डिजुम् मगेण तारके मध्यतः साधईक्रोचदूरवर्ती अंचाश्दाद्रत ख्रीटवर्ष से डिशेमबर मसल से दवांशे अहने मार्ग से कृष्ण सप्तम्यामचंद्र मुखोपाध्याय सेमसुंदरीद गृह श्री श्रीमाता आविर्भूता अभूत ऊनष्टिकादतम ख्रृष्ठवर्ष से मे मासमाधे श्री श्री प्रभु सह त शुभोद्वाह सं विवाह अनतरमी श्री प्रभु कतिपय अ आगछत सन्मस्थपरीकिन पिथुले मंदरे श्री श्रीमाता प्रतिमा प्रतिष्ठि सती नित्य पूजिता भविता तथा नृत्यपूजिता उत्सवाद विशेष पूजा बोति भानुपितृस्व जैराम वाट्यां पिताल वैधव्यावस्थायावस्थानी भानुना पितृस्वस प्रभु आत्मन आत्मनूपेण साक्षात्तवती श्री प्रभु एकदा प्रभुकृह शुभागमन भानूनावु प्रकृतनाम मानगर्विणी श्री श्रीमाता तम पितृस्वस संबोधय स्मर श्री श्री प्रभु तस्कर भानूना पितृस्वस सिंहवाहिनीम जयरामवाड्यामें एक प्राचीन मंदरे श्री श्रीमाता दुराोग्य आमासार उपशमनाथ आ प्राण प्रातनी अभूत तथा सिषधेन आरोग्यलाभवती तथा प्रभृति दिव्या महमो भूयसा प्रचार अभवत है शिहड़स्थन श्री श्री प्रभु पितृस्वी पुत्री हेमांग दुत्र हृदय हे राम से गृह श्री श्री प्रभु अतिपय आगछत एक ग्रात प्राय साधदूरे उत्तरपश्चिमत अवस्थित एकिबिकाया काकुरतः शिहड़ग्राम गमन सम श्री प्रभु अपश्य तस् शरीराव सुंदर किशोरौगम्य प्रातम वनपुष्पादीनावेषण क्वचिवा शिविका समीपा आगम्य हास्पत सहर प्रवृत्त अने नंदत पुनः प्रविष्ट भैरवीब्राह्मणी एतर्शन विषय पर काले त्रिप्रभो मुखा श्रुवा तम उतवती इदान निनंदोक चैतन्य आविर्भाव श्री निनंद्री चैतन्यौदान युगप एककाधारम आश्रि तन्मध्ये निवसत विष्णुपुरस्थ मृणी मंदर श्री प्रभु एक कामकुरी शिहरस्थले हृदयगृह अवस्थन कालेकहार्सा विष्णुपुर न्यायालय अगछत परंम अतंत अत्यौहार मिथ सम निष्पत्द न करनीय आसत तदनी श्री प्रभु विष्णुपुरगर लालबाध कृष्णबाँध प्रभृती दीर्घ का नाम तथा बहुनाम देव बहूना दर्शनम अकोत् विष्णुपुरपै प्रतिष्ठिता मिण्यी देवी अत्यर्थ जागृदूप आसी तत्सम भावेशन श्री प्रभो यीमृत् दर्शनम अभूस बहु पूर्व भग्ना आसी इतना नूतना प्रतिमा मंदरे स्थपित अभूत भावन दृष्टिया देवीमूर्ते मुखनूतमूर्ते मुखसदृशत पुरातनमूर्ते मुखम ब्राह्मण से गृह सचेतन रक्षित आसी अन भिन्ना मूर्ति मुखें त्र संज्य लालबाध पार्शत अने मिरे प्रतिष्ठाता तथा तस् नृत्यपूजाक आरब्ध नगरम वर्धम नगर कामारपुक दक्षिणेशर गमनागमन मगे श्री प्रभु क्वचि क्वचि वर्धम पर्यट्य यातायात करो कालनाथवास बाबाजी महाराज से आश्रम मथुर्मोदय अ शुभागमनवागवान्स बाबाजी महोदय सह त साक्षात्कार बाबाजी महोदय तम महा इती नदिया मंडले यथार्थों महापुरषित प्रभु नदियामंडलें नवद्वीपधुमथुर्मोदय सह नवद्वीपधर्शनाथम अगछत महाप्रभो दें भाव प्रकाशो नवद्वीपे बहूना गोस्वामीना गृहणी गृहाँ पर्यट्य अभव अभवत दुखि अभूत प्रत्यावर्तनकाले नौकारोहणसमये एकम् अद्भुतदिव्यदर्शनम् अभूत् दिव्यदर्शनं तु एवं द्वौ सुन्दरौ किशोरौ तप्तकाञ्चनसदीशवर्णकौ मस्तके एकैकं ज्योतिर्मण्डलं हस्तौ उत्तोल्य हसन्तौ तम् अभितौ व्योममार्गेण धावन्तौ आगच्छतां श्रीप्रभुः चित् कुर्वन् अवदत् अमू अमूऊगत अमू आगत समीपमेंभो शरीर प्रवेशौर श्री प्रभो बाह्य जान विरही अभूत एक अवगम्य श्री श्री महाप्रभोलीस्थातन दीपे गंगागर्भे लील जात कलायी घाटस्थन रानाघाटीपेत स्थले मथुरहोदय भूसंपत्ति दीदीक्षा ग फलाई घाट निवासी स्त्रीपुंसा द दर्द अर्थाव चृष्ट् श्री दुखेन काचर अभूत तथा महोदय द्वारा निमंत्रणितकमकाभ्यंजनोपयोगी तैलम एककेकूत वस्त्र तथा उदरपूर एक भोजन दापय स्म सोनाबेड़े स्थन सात छीरा समीपे सोना समी सोनाबेड़े ग्रा मथुर्मोदये पैतृकनम आसी एक सन्नीता ग्रामा अभी तस् शासनाधीना आसन श्री प्रभु सहार मथुर्मोदय तत्स्थनम तालमागरोस्थन सोनबेड़े स्थान अनतिदूरे अस्म ग्रा मथुर्मोदये गुरुगृहम आसी गुरुवंशीयाना आमंत्रणा मथुर्महोदय तगछत अस्पथा हस्ती पृष्ठ उपावश नयती स्म तथा त्र कतिपय सप्ताह काल घर दिवघर स्थान धाम, श्री श्री प्रभु वारदय्रगछत काशीधाम गमन मगे प्रथम वर त्रिष्ट्यधिकष्टादशवर्षे तत्ल विवरण किमी न ज्ञाते अष्टादशतम ख्रृठवर्ष से जानवरी मसल से अतिमें भागे मथुर्मोदय तम आदा अगछत तस् हृदय तस् सहचर अभूत बैद्यनाथ महादेव से पूजा दर्शनाकनाती अवतस्थे एकदा एक, एक पल्या दरिद्रजना दुखदुर्दशा दर्शनेन श्री प्रभु अत्यम विचलता सन मथुरहोदय अवदत धुराजस्वचिव एक मस्कांजनोपयोगी तैलम तथा एक वस्त्र देहि तथा एक उदरपूर भोजया मथुरा प्रत्युतरेण अवदत्त तीर्थ अनेक व्यय भविष्य यश्यनेकजना अनेक भो भोजनाथं अनेक्य अपेक्षता है एक कि उचित मनते असर रे चालक तव काशी तरी अहम न गिष्या अहम यीपे स्थाया एं कंहाय ना श्री प्रभुक्रंदन जो अंतर गत्वा अंतर गेश मथुर्मोदय तदा कलिकता जिन संेश अनेक वस्त्र आनीय श्री श्री प्रभो इच्छा लोकाना सेवा अकोत्शीधामी प्रभु वारद्वयंत आगछति स्मतीमकृष्णकथा उल्लिखित अस्त प्रथमत त्रिष्ट्यधिकाद्रृष्ठवर्ष सह त माता श्री राम केचन च। श्रीरामचोपाध्याय मथुर्मोदय कस्शीम यवल मगेण गमनस्य सद्य जाता जातः। श्री, श्री प्रभो तदा साधनावस्थ पंचषड वर्ष मध्ये तस्श जा प्रभो तदा साधनावस्थायाच्वर्ष मध्य स स प्रयश स भावमत् ठति अष्ट ष्टादशतमें कृष्ठवर्षे द्वितीय काशीदर्शन काले सह मथुर्मोदय तथा तस् भारिया जगदंबादासी आसी हृदय अभी सहचर आसी अस् मथुरहोदय तेन सह शताजना आनयती स्म केदारघट्ट समीपे दिन परीत भवनों ते न्यवसन श्री श्री प्रभु भावचुषा काशीधाम स्वर्णमयूपेण साक्षात्ति स्म श्री प्रभु काशी त्रैलंगस्वानों दर्शन लाभ अकोत् स्वस्तेन श्री प्रभुक कास्याम प्रापयत काशी एक नानकमागीय साधुना मठे निमंत्रि सन् प्रभु अगछत श्री श्री प्रभु प्रति अभिमुखीय अल्पवयस्क कचन संसाठम अकोत्सन्यासी श्री प्रभुम अवदत कलियुगे नारदीया भक्ति काश्या भैरवैरवीना भेर चक्रे आहूता सन श्री श्री प्रभु अगमत् कश्या मदनपुरापल्ल्याभुवीवादक महेशचंद्र सरकार से गृह तस् वीणा दन शुवा हृष्ट अभूत घट समीपे योगेस्वरी भैरवीं ब्राह्मणी श्री श्री प्रभो तंत्र साधनाय गुरु दृष्ट्वा श्री प्रभु तस् मनोवेदना विदूरीकृत वृंदावनमत श्री प्रभो आजया मथुर्मोदय अपतरुशनृत्यव्यवहार्य द्रव्यादीक वस्त्रण कम्बला पादुका इत्यादी यो यद यदाचते स्म तथुमहोदय अनोन श्री प्रभु एकम कमंडल याचित्वा गृहतवा